सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 15 शिष्य की प्रीति अनूठी पलटू सीता राम से हम तो किए हैं प्रीत देखी देखी सब जरत है कौन जगत को रीत पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम जो जो जी तो तो राम पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर सांच नहीं दिल आपना तासे लागे देर लगाज बान है फिकर भई छजे पुरजे पुरजे उड़ी गया पलटू जीत हमार बख्तर पहने प्रेम का घोड़ा है गुरु बस्तर पह पहर जो छकी रहे मस्त अपने हाल पलटू उनसे सब डरे वो साहिब के लाल जब सदगुरु के पास आओगे तो भय भी लगेगा क्यों आठ पहर जो छकी रहे वो 24 घंटे मस्त है अपनी मस्ती में उसने पीली है कोई शराब जिसका नशा उतरता ही नहीं उसके पास आओगे तो डर भी लगेगा उसके पास आना वैसे ही जैसे परवाना आता है शमा के पास घबराहट तो लगेगी क्योंकि परवाना अपनी मौत के पास आ रहा है जैसे जैसे शमा के करीब आएगा वैसे वैसे खतरा है जलेगा मगर परवाने हैं कि आते चले जाते और ऐसा मत समझना कि परवाना ही जलता है परवाने को जलाने में क्षमा को भी तो जलना ही पड़ता है क्षमा जलती है तो ही तो परवानों को जला पाती क्षमा तो परवाने से बहुत पहले से जलती जलती हुई क्षमा ही तो परवानों को निमंत्रण भेजती बुझी हुई समा के पास कभी परवानों को आते देखा लेकिन आदमी बेईमान है वो बुझी हुई समाओं के पास जाता है बुद्ध की मूर्ति बना ली इसकी पूजा करता बुद्ध जिंदा हो घबराता है क्योंकि जिंदा बुद्ध का अर्थ है तुम्हें मिटना होगा तुम बचना सकोगे ये बाढ़ ऐसी है। ये बुद्धत्व की बाढ़ है ऐसी है कि बहा ले जाएगी तुम्हारा कहीं पता भी नहीं चलेगा आठ पहर जो छकी रहे मस्त अपाने हाल जो अपने हाल में मस्त है जिसको सुदबुद्ध भी नहीं है संसार की जिसको सिवाय परमात्मा की और कुछ दिखाई नहीं पड़ता जो परमात्मा की सुराही से ढालता है और पीता चला जाता पलटू उनसे सब डरे वो साहिब के लाल उनसे लोग डरते उनसे डरने के कारण उनकी निंदा करते आलोचना करते हैं गालियां देते हैं यह सच पूछो तो अपने को बचाने के उपाय सुरक्षा के उपाय गाली देके, आलोचना करके निंदा करके वे अपने को समझा रहे हैं कि वहां कुछ है ही नहीं जाने योग्य कोई है ही नहीं बात व्यर्थ क्यों परेशान होना जाने का मन हुआ है कहीं किसी मन की गहराई में आवाज सुनाई पड़ी पुकार आ गई पाती पहुंच गई लिफाफा नहीं खोलते डर लगता है हस्ताक्षर पहचाने मालूम पड़ते कि कहीं खोली पाती और पढ़ी और फिर ना रोक सके अपने को तो ऊपर से ही समझा लेते हैं कि क्या रखा है इसमें कुछ भी नहीं हजार तरह के तर्क शास्त्रों के प्रमाण परंपराओं की जड़ बातें बीच में खड़ी कर लेते ताकि सदगुरु दिखाई ना पड़े बुद्ध जिंदा थे तो लोगों ने कितनी तरकीबें खड़ी कर ली थी जैन बुद्ध के पास नहीं गए क्यों क्योंकि बुद्ध नग्न नहीं थे और जैन तीर्थंकर को नग्न होना चाहिए जैन तीर्थंकर तो नग्न होता है और बुद्ध वस्त्र पहनते तो अभी तीर्थंकर की अवस्था नहीं इसलिए क्या जाना जैन शास्त्रों में लिखा है कि जिसको समाधि उपलब्ध हो गई जो केवल को उपलब्ध हो गया त्रिकालज्ञ हो जाता है वो तीनों काल की बातें जानता है बुद्ध त्रिकालज्ञ हैं तीनों काल की बातें जानते हैं नहीं जानते क्योंकि खबरें हैं कि बुद्ध ने किसी गांव के बाहर के लोगों से पूछा कि गांव का रास्ता कहां जो त्रिकालज्ञ हो वो गांव का रास्ता पूछे जिसको तीनों काल प्रत्यक्ष हो उसको गांव का रास्ता ना मिले खुद पूछना पड़े त्रिकालज्ञ नहीं क्या जाना जिसको भी तीनों कालों का ज्ञान नहीं है वो अभी सदगुरु नहीं हिंदू बुद्ध के पास नहीं गए क्योंकि बुद्धों ने युवकों को सन्यास दे दिया है और शास्त्र कहते हैं सन्यास अंतिम अवस्था है चौथा आश्रम पचहत्तर वर्ष के बाद तो हमारे ज्ञानी क्या मूड़ थे जिन्होंने यह लिखा मूड़ तो नहीं थे होशियार रहे होंगे क्योंकि पचहत्तर साल पहले तो जिंदे रहना पचहत्तर साल मुश्किल और सारी वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि जब मनु ने यह लिखा कि 75 साल के बाद आदमी को सन्यास लेना चाहिए उन दिनों आदमी की ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 वर्ष थी क्योंकि जितनी हड्डियां मिली हैं आज तक जितने अस्थि पंजर मिले हैं आदमियों के वो 40 वर्ष से ऊपर उम्र वाले के नहीं मिले ये तो चिकित्सा शास्त्र का चमत्कार है कि लोग खूब जी रहे लेकिन उन पुराने दिनों में 5000 साल पहले 40 साल भी शायद 100 साल जैसे लगते रहे होंगे क्योंकि समय तुलनात्मक है, सापेक्ष है। अगर तुम किसी गांव में जाकर रहो देहात में जहां ना सिनेमा है ना होटल है ना रेडियो ना टेलीविजन कुछ भी नहीं वहां 40 साल ऐसा लगेगा जैसे कि 400 साल जिंदा रहे समय काट नहीं कटता है अभी बरसात के दिन है जरा किसी देहात में जाकर देखो लोग क्या कर रहे हैं आला उधल पढ़ रहे हैं जिसमें पढ़ने योग कुछ भी नहीं निपट गधा पच्चीसी मगर आला उधल पढ़ रहे हैं करें क्या आला उधल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार चौपड़ बिछा के खेल रहे हैं दिन रात समय नहीं कटता और आज से पांच हजार साल पहले लोगों को न तो गिनती आती थी न उम्र को गिनने का कोई हिसाब था आज भी नहीं आज भी किसी दूर देहात में जाकर पूछो कि तुम्हारी उम्र कितनी तो आदमी को पता नहीं किसी आदिवासी से बस्तर में पूछो कि तुम्हारी उम्र कितनी उसे उम्र का कोई बोध ही नहीं है उसने कभी हिसाब ही नहीं रखा उसको यह भी पता नहीं कब जन्म हुआ था तो 5000 साल पहले ना तो लोगों को जन्म का ठिकाना था ना उम्र का ठिकाना था बड़ी से बड़ी गिनती उंगलियों पर पूरी हो जाती थी दस दस यानी बस फिर अगर 11 से करना है, तो फिर से गिनो ये लोग कंकड़ रख के गिनती करते थे गिनती नहीं थी आज भी नहीं है दूर देहातों में किसी को पता नहीं कौन कितने उम्र का है 40 साल वैज्ञानिक खोज पाए मनु के समय में 40 साल से ज्यादा लोग नहीं जीते थे चालीस साल जब लोग जीते हो पचहत्तर साल में सन्यास लेना हो तो हो गया हल सन्यास लेने के पहले ही मर जाएंगे इसलिए जब तक जैनों और बौद्धों का आविर्भाव नहीं हुआ सन्यासियों की कोई बड़ी जमात नहीं थी और हिंदू जिनको ऋषि मुनि कहते थे वो सब ग्रस्त लोग थे उनके बाल बच्चे थे पत्नी थी घर द्वार था धन थी सन्यास का आविर्भाव ही जैनों और बौद्धों के साथ हुआ और जैनों का सन्यास तो ऐसा था इतना जीवन विरोधी था कि बहुत कम लोग उसमें उत्सुक हुए लेकिन बुद्ध ने सन्यास को बड़ी महिमा दी बड़ी सहजता और स्वाभाविकता दी इसलिए लाखों लोग सम्मिलित होने को आतुर हुए हिंदुओं को बहुत चोट पहुंची उनके परंपरा के विपरीत है यह बात युवक और सन्यासी हो यह आदमी कैसा भगवान और मनु ने तो कहा है कि ब्राह्मण वैश्य छत्री शूद्र ये चार वर्ण है और बुद्ध कहते हैं कोई वर्ण है नहीं बुद्ध तो कहते हैं ब्रह्म को जो जान ले वो ब्राह्मण ये कोई बात हुई ब्रह्म के जानने से कोई ब्राह्मण तो, तो फिर शूद्र भी ब्राह्मण हो जाए जन्म से ब्राह्मण होता है और बुद्ध कहते हैं जन्म से नहीं अनुभव से शास्त्रों के विपरीत बोल रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं ना उपनिषिष्ट से ना वेद से तुम्हें मिलेगा परमात्मा ध्यान से मिलेगा भाव, अपने दिए खुद बनो ये तो पंडित पुरोहितों को बहुत अखरी बात कि हर आदमी अपना दिया खुद बन जाएगा तो हमारी कौन पूछ रह जाएगी हमारे पास कौन आएगा हर आदमी अगर ध्यान में लग जाए और वेदों की जरूरत में रह जाए तो वेद के जानने वालों का क्या होगा वेद पाठियों का क्या होगा बुद्ध का भारी विरोध हुआ और सबसे ज्यादा भयभीत थे ब्राह्मण क्योंकि बुद्ध उनसे छीने ले रहे थे उनकी सारी व्यवसाय की व्यवस्था लेकिन जो पहुंच गए जो हिम्मतवर थे वो रूपांतरित हुए सारी पुत्र मोगलाम मंजूश्री ये सब ब्राह्मण थे हिम्मत जिनने जुटा ली जो पहुंच गए इस दिए के पास परवाने की तरह वो जल गए उन्होंने अपने को समाप्त कर दिया लेकिन अनेक थे जो गए ही नहीं बुद्ध गांव में आते थे तो लोग वो गांव छोड़ के दूसरे गांव चले जाते थे कि भूल चूक से भी उनके शब्द कान में ना पड़ जाएं। ब्राह्मण भागते थे छत्री भागते थे क्योंकि छत्रियों को बड़ा खतरा पैदा हो गया था बुद्ध चूक स्वयं छत्री थे राजपुत्र थे इसलिए बहुत से छत्री सन्यासी हो गए छत्रियों को तो बड़ी घबराहट पैदा हो गई कि हमारा तो धंधा ही तलवार है और ये आदमी अहिंसा की बातें कर रहा है ये कहता है वैर से वैर नहीं जीता जाता वैर से और वैर पैदा होता है प्रेम से जीता जाता है वैर अगर प्रेम की जीत हो तलवार का क्या होगा हमारी तलवारें जंग खा जाएंगी छतरी तो मारे जाएंगी ब्राह्मण विरोध में है क्योंकि वेद पर संदेह उठा दिया बुद्ध ने छत्री विरोध में है क्योंकि तलवार व्यर्थ है अमानवीय है और वैश्य भी विरोध में थे क्योंकि बुद्ध कहते हैं धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ ना समझिए अज्ञान जो बहुत बड़ा वर्ग बुद्ध से प्रभावित हुआ वो सूत्रों का था क्योंकि उनका कोई न्यस्त स्वार्थ नहीं था इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का काजार साल बाद ये प्रयास कि सूत्र फिर बौद्ध हो जाएं सार्थक है, इसमें अर्थ है। बुद्ध से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले सूत्र थे उनको कुछ खोना नहीं था ना वेद था उनको खोने को न तलवार थी उनके पास न धन था उनके पास उनके पास तो कुछ भी नहीं था अक्सर ऐसा हुआ है कि बुद्ध पुरुषों के पास वे लोग आ सकें जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं जिनके पास खोने को कुछ भी वो तो डरते आठ पहर जो छकी रहे मस्त अपाने हाल पलटू उनसे सब डरे वो साहिब के लाल समझ लेना है ये कसौटी कि जिनसे सब डरते हो वो साहिब के लाल उनको परमात्मा मिला है पलटू सीताराम से हम तो की हैं प्रीति देख देख ही सब जरत हैं कौन जगत की रीति पलटू कहते हैं ये कैसा जगत है कैसी इसकी रीति हम तो परमात्मा से प्रेम किए हैं और आनंदित हो रहे हैं और लोग जर रहे हैं लोग ईर्षा से भर रहे हैं हमने किसी से कुछ छीना नहीं हां धन कोई इकट्ठा कर ले ईर्षा पैदा हो समझ में आता है क्योंकि अगर एक आदमी धन इकट्ठा कर ले तो दूसरा नहीं कर सकेगा धन की सीमा है धन में प्रतिस्पर्धा होगी लेकिन परमात्मा तो असीम है कितने ही लोग उसे पालें तो भी कुछ कम नहीं हो जाता तुम्हें पाने के लिए शेष रहता है कैसी जगकी यह रीति पलटू कहते कैसे पागल लोग हैं इस दुनिया में हमने तो परमात्मा से प्रेम किया है तुम भी करो कोई हमारा प्रेम तुम्हारे प्रेम में बाधा नहीं बनेगा कुछ ऐसा नहीं कि हमने परमात्मा को पा लिया तो अब तुम कैसे पाओगे सच तो यह है कि हमने पा लिया तो तुम भी पा सकते हो यह सिद्ध होता है हम पा लिया तो सब पा सकते हैं यह सिद्ध होता है पलटू सीताराम से हम तो किए हैं प्रीति धन से नहीं पद से नहीं राम से प्रेम किया है और अद्भुत लोग हैं देख ही देख ही सब जरत कौन जगत की रीति बड़ी जलन पैदा होती इसमें भी जलन पैदा होती कारण है कारण ये नहीं है कि परमात्मा को एक व्यक्ति ने पा लिया तो दूसरों को पाने को कम बचा कारण यह है कि हमारे रहते और तुमने पा लिया कि हमारे रहते और तुम परमात्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गए कि हमारे रहते और तुम ज्ञानी हो गए यह बर्दाश्त के बाहर है हम स्वीकार नहीं कर सकते तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है किसी ने परसों ही पूछा था कि भारत के बुद्धिवादी आपके विरोध में क्यों पहली तो बात भारत में बुद्धिवादी खोजना बहुत मुश्किल बुद्धिजीवी हैं बुद्धिवादी नहीं बुद्धिजीवी और बुद्धिवादी में बड़ा फर्क है बुद्धिजीवी तो वैसे ही जैसा श्रमजीवी कोई अपना श्रम बेच के जीता उसको श्रमजीवी कहते कोई अपनी बुद्धि बेच के जीता है उसको बुद्धिजीवी कहते बुद्धिवादी बुद्धि बेच के नहीं जीता अपनी बुद्धि को निखारता है उज्ज्वल करता है उस पर धार रखता है बुद्धिवादी को तो आज नहीं कल ध्यानी होना ही पड़ेगा अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो वो ध्यानी होने से नहीं बच सकता बुद्धि उसे ध्यान तक ले ही आएगी निर्बुद्धि से आज ना सके बुद्धिमान को तो आना ही पड़ेगा देर अवेर उसे ध्यान के मंदिर के द्वार पर दस्तक देनी ही होगी भारत में बुद्धिवादी कहां है बुद्धिजीवी और भारत में क्यों सारी दुनिया में हालत ये बुद्धिवादी कहां है बुद्धिवादी हो तो दुनिया में बुद्धों की कतार लग जाए बुद्धिजीवी बुद्धि बेच के जीते और जिन्होंने अपनी बुद्धि बेच के जी रहे हैं उन बेचारों के पास बचती कहां बुद्धि उसी को तो बेच के जीते उनको मेरी बात समझ में नहीं आ सकती और फिर बड़ी ईर्ष्या पैदा होती मैं विश्वविद्यालय में था अध्यापक सैकड़ों विश्वविद्यालय के अध्यापकों से मेरा संबंध था सिर्फ उनमें से एक अध्यापक इन पांच वर्षों में मुझसे मिलने आया और उसने भी कहा कि मैं आता था तो सब मेरा विरोध कर रहे थे मैं बाश्किल आ पाया मैंने कहा तुम हिम्मतवर आदमी हो क्योंकि प्रोफेसर विश्वविद्यालय के अध्यापक समझते हैं कि उन्होंने तो जान लिया जानने को और क्या है और मैंने इस व्यक्ति को कहा कि तुमको तो मैं और हिम्मतवर कहता हूं क्योंकि वो संस्कृत के प्रोफेसर है वेद और उपनिषद के ज्ञाता है तुम हिम्मत करके आ सके तुम्हारे भीतर जरूर बड़ी हिम्मत है। उन्होंने कहा कि आके जो मैंने देखा है यहां अब फिर आना चाहता हूं एक महीने के लिए मुझे ध्यान में डुबाएं उनकी आंखों में आंसू थे मगर ऐसे लोग तो खोजने कठिन है अहंकार से भरे हुए लोग बहुत आंसुओं से भरे हुए लोग कहा है? जलन पैदा होती होगी पलटू तो सीधे साधे बनिया थे लोग कहते होंगे ये पलटू ये बनिया और ज्ञानी हो गया कभी सुना है कि बनिए और बुद्ध हो जाएं? और पलटू तो बार बार खुद ही कहते हैं कि पलटू बनिया पलटू उसको छिपाते नहीं पलटू तो शांत से कहते पलटू ने तो कहा है कि पहले हम धंधा करते थे छोटा मोटा अब बड़ा धंधा करते पहले हम दुकान चलाते थे ठीकरों की अब हमने परमात्मा की दुकान खोली पहले भी हम तौल तौल के देते थे अब बिन तौले दे रहे हैं जलन पैदा होती है ईर्षा पैदा होती है कल ही लंदन से छपने वाली एक पत्रिका ने मेरे संबंध में एक लेख लिखा है जिसने भी लिखा हो सोच विचारशील संपादक मालूम होता है, क्योंकि पहली दफा किसी ने वैसी बात लिखी उसने लिखा कि ऐसा मालूम होता है सारी दुनिया में बढ़ते मेरे सन्यासियों की जमात भारत के राजनेताओं को ईर्षा का कारण बन रही तो दिल्ली मुझसे नाराज है इसलिए मेरे काम में सब तरह के अड़ंगे डाले जा रहे हैं आदमी सूझबूझ का मालूम पड़ता है बात उसने जड़ की पकड़ ली वही ईर्ष्या है वही अर्चन है वही कष्ट है यहां राजनेता आ भी जाते तो भी विशेष व्यवहार चाहते हैं चार दिन पहले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पुणे में थे उनके सेक्रेटरी ने फोन किया कि मैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी हूं उनको अभी मिलने का समय चाहिए लक्ष्मी ने कहा कि अभी तो मिलना असंभव है मिलना तो सात बजे ही हो सकता है उसने फिर दोहराया कि शायद आप समझी नहीं मैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का सचिव हूं लक्ष्मी ने कहा मेरी समझ में बिल्कुल आपकी बात आ गई आप मजे से सचिव रहिए हमें कोई ऐतराज नहीं मगर सात बजे के पहले मिलना नहीं हो सकता तो फिर मंत्री महोदय खुद फोन पर आए उन्होंने कहा कि मैं खुद मंत्री बोल रहा हूं अभी मिलना है और मैं बहुत महाराजों बहुत मुनियों और महात्माओं को मिला हूं जब चाहता हूं तब समय मुझे मिलता है लक्ष्मी ने कहा कि और जगह की बात और होगी यहां तो जब हम समय देते तब मिलना हो सकता है छूट पहुंचती इसी वक्त समय चाहिए विशेष व्यवहार चाहिए मंत्रियों की खबरें आती कि हम आश्रम आना चाहते हैं लेकिन हमें पहले आश्रम की तरफ से निमंत्रण मिलना चाहिए वो खुद ही खबर कर रहे हैं कि हम आश्रम आना चाहते हैं लेकिन पहले हमें आश्रम की तरफ से निमंत्रण मिलना चाहिए फिर हम निमंत्रण स्वीकार करेंगे और आएंगे तुम्हें आना है तुम आओ सबका स्वागत है तुम्हारा स्वागत है ईर्षा अहंकार मद पद मद बहुत बुरी तरह से पकड़े हुए लोगों को उस कारण यह स्वीकार करना कि कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया है अत्यधिक कठिन होता है पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम और पलटू कहते हैं दुनिया जरती हो जरती रहे जलने वाले जला करें मैं तो दोनों विधियों से राम को जीत लिया हूं जो मैं हारू राम को अगर मैं हारू तो राम का हूं मेरी हार मेरी हार नहीं अगर राम से हारूं तो भी राम का हूं राम जीते यही तो मेरी जीत है राम मुझ पे जीत जाए इससे बड़ा और सौभाग्य क्या जो मैं हारूं राम को जो जीतूं तो राम और अगर मेरी जीत हो जाए तो तो जीत है ही अगर मेरी हार हो जाए तो भी मेरी जीत है क्योंकि हर हालत में राम की जीत है और मैं अलग नहीं मैं पृथक नहीं पलटू लिखा नसीब का संत दे हैं फेर ये वचन कीमती पलटू कहते हैं कि मैंने होते देखा है अपने साथ होते देखा है मेरे नसीब को बदल दिया मेरे गुरु ने मेरे भाग्य की रेखाएं बदल दी पलटू लिखा नसीब का संत दे हैं फेर सांच नहीं दिल आपना तासे लागे देश अगर देर लगती तो अपना दिल सच्चा नहीं है इससे देर लग जाती अन्यथा तुम्हारे भाग्य को भी बदला जा सकता है भाग्य कुछ भी नहीं है भाग्य होता ही मूर्छित आदमी का है जागृत आदमी का कोई भाग्य नहीं होता वो भाग्य से मुक्त हो जाता है, और संत चूकी जगा देते हैं इसलिए भाग्य को बदल देते हैं। लगा जिक्र का बाण है फिक्र भई छ पलटू कहते हैं जब से गुरु ने जिक्र का बाण परमात्मा की यादाश्त स्मरण का बाण छेद दिया है लगा जिक्र का बाण है फिक्र भई छयकार तब से सब फिक्र फांटा मिट गया तब से सब चिंता मिट गई पुरजे पुरजे उड़ी गया पलटू जीत हमार पलटू कहते हैं बड़ी अद्भुत घटना घटी पलटू जिसको हम समझते थे वो तो पुरजे पुरजे उड़ गया और फिर भी हम जीत गए ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ ना बचा पलटू का और पलटू जीत गया सब मिट गया पलटू का और पलटू जीत गया मिट के जीता सब खो गया और सब पा लिया जीसस ने कहा धन है वे जो सब खोने में समर्थ है क्योंकि सब लेने की उनकी पात्रता है बख्तर पहरे प्रेम का घोड़ा है गुरु ज्ञान और पलटू कहते हैं अब बख्तर पहने प्रेम का अब तो प्रेम हमारी सुरक्षा है प्रीति हमारी सुरक्षा है घोड़ा है गुरु ज्ञान और गुरु ने जो ज्ञान दिया है जो बोध दिया है जो जागरण दिया है जो झकझोर दिया है हमें और हमारी नींद तोड़ दी वही हमारा घोड़ा है पलटू सुरत कमान है और परमात्मा की स्मृति परमात्मा का स्मरण जिक्र वो हमारा कमान है वह हमारा धनुष पलटू सुरत कमान ले जीत ही चले मैदान और हम तो मैदान जीत चले हम तो जीत गए हम तो मिट के जीत गए हम तो हार के जीत गए तुम भी कुछ ऐसा करो पलटू नर्तन जातु है सुंदर सुभग शरीर सेवा कीजिए साधकी बज लीजे रघुवीर जो दिन गया सो जान दे मूर्ख अबहू चेत कहता पलटू दास है करिले से हेत पलटू कहते हम तो चले अब मैदान जीतकर तुमसे कहे जाते जीत लो समय बहुत गमाया अब और ना गो मूर्ख अब हूं चेत आ चित है